श्री रामकृष्ण वचनामृत जुलाई अट्ठारह परिच्छेद 117। वाराणसी में शिव तथा अन्नपूर्णा दर्शन दिन के 10 बजे का समय हो गया श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर ने गंगा स्नान करके श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और उनके पास बैठे श्री राम कृष्ण भाव के पुर्णावेश में कितनी ही बातें कह रहे हैं बीच बीच में दर्शन की गुझ बातें कह रहे हैं श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ में वाराणसी गया था मणिकर्णिका के घाट से हमारी नाव जा रही थी एकाएक मुझे शिव के दर्शन हुए मैं नाव के एक सिरे पर खड़ा हुआ समाधि मग्न हो गया मल्लाह हृदय से कहने लगे अरे पकड़ो उन्होंने सोचा मैं कहीं गिर न जाऊं देखा शिव मानो संसार की कुल गंभीरता लिए हुए खड़े हैं पहले मैंने उन्हें दूर खड़े हुए देखा था फिर मेरे पास आने लगे और मेरे भीतर विलीन हो गए भाभा में मैंने देखा एक सन्यासी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिया जा रहा है एक ठाकुर मंदिर में मैं घुसा वहाँ सोने की अन्नपूर्णा देखी वे ही यह सब हुए हैं किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है मास्टर से तुम लोग शायद शालकग्राम में विश्वास नहीं करते इंग्लिश मैन भी नहीं करते तुम लोग मानो चाहे ना मानो कोई बात नहीं शाल अगर सुलक्षण युक्त हो उनमें अच्छे चक्र आदि हो, तभी ईश्वर के प्रतीक रूप में उनकी पूजा हो सकती है मास्टर जे, जैसे उत्तम लक्षण वाले मनुष्य के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक है श्री रामकृष्ण नरेंद्र पहले इन सब बातों को मन की भूल कहा करता था अब सब मानने लगा है ईश्वर दर्शन की बातें कहते हुए श्री राम कृष्ण को भाव की अवस्था हो रही है धीरे धीरे आप भाव समाधि में लीन हो गए भक्तगण चुपचाप एकटक दृष्टि से देख रहे हैं बड़ी देर बाद श्री कृष्ण ने भाव को रोका और फिर बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण मास्टर से मैं देख रहा था ब्रह्मांड एक सालक ग्राम है उसके भीतर तुम्हारी दो आंखें देख रहा था मास्टर और भक्तगण यह अद्भुत और अश्रुत पूर्व दर्शन आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं इसी समय एक और बालक भक्त शारदा आए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण शारदा से तू दक्षिणेश्वर क्यों नहीं जाता मैं जब कलकत्ता आया करता हूँ तो तू दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता सारदा मुझे खबर नहीं मिलती श्री राम कृष्ण अब तुझे खबर दूंगा मास्टर से सहास्य लड़कों की एक फेहरिस्त तो बनाओ मास्टर और भक्त हंसते हैं सारदा घर वाले विवाह कर देना चाहते हैं ये मास्टर विवाह की बात पर कितने ही बार मना कर चुके हैं श्री राम कृष्ण अभी विवाह क्यों मास्टर से सारदा की अच्छी अवस्था हो गई है पहले संकोच का भाव था अब मुख पर आनंद आ गया है श्री राम कृष्ण एक भक्त से पूछ रहे हैं तुम क्या एक बार पूर्ण को ले आओगे नरेंद्र आए श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को जलपान कराने के लिए कहा नरेंद्र को देखकर कर श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है नरेंद्र को खिलाकर मानो वे साक्षात नारायण की सेवा करते हैं उनके देह पर हाथ फेर उन्हें प्यार कर रहे हैं गोपाल की माँ कमरे के भीतर आई श्री राम कृष्ण ने बलराम से कामारहाटी आदमी भेजकर गोपाल की माँ को ले आने के लिए कहा था इसीलिए वे आई हुई हैं कमरे के भीतर आते ही गोपाल की माँ कह रही है मारे आनंद के मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं यह कहकर श्री राम कृष्ण को भूमिष्ट हो उन्होंने प्रणाम किया श्री राम कृष्ण यह क्या है तुम मुझे गोपाल भी कहती हो और प्रणाम भी करती हो जाओ घर में कोई तरकारी बनाओ जाकर खूब बघार देना जिससे यहाँ तक सुगंध आए सब हंसते हैं गोपाल की माँ ये लोग घर के लोग क्या सोचेंगे घर के भीतर जाने से पहले उन्होंने नरेंद्र से कातर स्पर्श में कहा भैया मेरी बन गई या अभी कुछ बाकी है आज रथ यात्रा है श्री जगन्नाथ जी के भोग आदि के होने में कुछ देर हो गई अब श्री राम कृष्ण भोजन करेंगे अंतपुर की ओर जा रहे हैं भक्त स्त्रियॉँ उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं बहुत सी स्त्रियाँ श्री राम कृष्ण की भक्ति करती थीं परंतु उनकी बातें वे पुरुष भक्तों से न कहते थे कोई भक्त स्त्री अगर किसी भक्त से पास आती जाती थी तो वे उससे कहते थे उसके पास ज़्यादा न जाया कर गिर जाएगी कभी कभी कहते थे अगर मारे भक्ति के कोई स्त्री जमीन में लौटती भी रहे तो भी उसके पास न जाना चाहिए स्त्री भक्त अलग रहेंगे, पुरुष भक्त अलग तभी दोनों की भलाई है कभी कहते थे स्त्रियों के गोपाल भाव वात्सल्य भाव का अतिरिक्त अच्छा नहीं उसी वात्सल्य से एक दिन बुरा भाव पैदा हो जाता है